Oh नोन सहवीं कर्वावहै तेजस्वीनावतीत मिषा वह ओ शाति शांति शांति योग दर्शन की उनहत्तरवीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाठ साधन पाठ का क्रम चल रहा है जिसमें प्रारंभ में मध्यम अधिकारियों के लिए जो बताना था वो बता के अब प्रारंभिक लोगों के लिए निम्न अधिकारियों के लिए योग के आठ अंगों को क्रमशः बताया जा रहा है उसका 28वां सूत्र कल हमने प्रारंभ किया था और तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं विवेक ख्याति हट सकती है उसकी हट सकती है हाँ। में क्यों फंसेगा उसका कारण पिछले संस्कार हैं। अभी एक अनुभूति हुई थोड़ी अनुभूति हुई कि ये अच्छा है लेकिन संसार अच्छा है इसके भी तो संस्कार पड़े हुए हैं तो ज्ञान पलट जाता है ज्ञान पलट जाता है ये तो उनकी छोड़ दीजिए सामान्य रूप से भी देख सकते हैं मान लीजिए अच्छा आहार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है दिनचर्या अच्छी रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है इत्यादि ठीक है क्रोध ना करने से शांति रहती है अनुभव है इसका अनुभव है या नहीं है हाँ या ना में उत्तर आएगा और कुछ नहीं अनुभव है या नहीं है पर क्या अनुभव क्या है अनुभव है बिल्कुल अनुभव है कि जब क्रोध नहीं होता है तब शांति रहती है और क्रोध होता है तो बेचैनी होती है ये तो रात दिन का अनुभव है एक बार नहीं दसियों बार आप सैकड़ों बार भी कह सकते हैं सैकड़ों बार इस चीज का अनुभव होने पर भी क्यों फिर गुस्सा कर बैठता है क्यों विपरीत आचरण कर बैठता है संस्कार रहते हैं क्योंकि जिस समय उसका ज्ञान ये काम कर रहा है कि ये चीजें अच्छी हैं तब तक तो वह करेगा अब संस्कार वशा ज्ञान बदल गया उसका जैसा संस्कार है वैसी वृत्ति आने वाली है ये तो निश्चित है अब वृत्ति आई है इसका मतलब है ज्ञान बदल गया वृत्ति के स्तर पर प्रत्यय बदल गया ज्ञान बदल गया और ज्ञान के बदलते ही अलग दृष्टि आ जाएगी जैसा बुद्धि में प्रत्यय होगा वृत्ति होगी वैसे ही आत्मा भी देखने लगेगा उसी के आधार पर फिर वो निर्णय कर लेगा और उसमें वो हानिकारक चीजें भी उसे अच्छी लगने लगती हैं और उतना छोड़िए उस समय भी लग रहा है कि ये गलत है ये हानिकारक है फिर भी करता है कारण संस्कार है एक तरफ हानि भी देख रहा है और एक तरफ उसमें लाभ भी देख रहा है लाभ का पलड़ा भारी है इसलिए वो वैसा ही करता है जिस चीज को छोड़ देना चाहिए उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है कष्ट देख रहा है दुख देख रहा है लेकिन कुछ लाभ भी देख रहा है पलड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है इसलिए करते रहते हैं तो जैसे हमारे साथ में सामान्य जीवन में होता है ऐसे या विवेक ख्याति के वहां पर भी होता है वहां उस स्तर पर होता है या नि, निचले स्तर पर होता है लेकिन ये तो सबके साथ में होगा तो ये कोई नियम नहीं होता है जो आपने प्रश्न का आधार बनाया था कि जब हम उसे ये स्थिति शांति की स्थिति सुख अनुभव में आ गया तो उसको क्यों छोड़ेगा अनुभव में आ जाता है तो नहीं छोड़ता है यहां ऐसा नहीं लगता है कुछ चीजों के लिए होता है वो अनुभव इतना प्रबल हो जाता है कि उसके विपरीत संस्कार बिल्कुल हट जाएंगे तब नहीं जाएगा तब उधर ही रहेगा लेकिन किसी एक चीज के लाभ देख करके भी नहीं होता बच्चे ने देखा कि इस साल मैंने अच्छी पढ़ाई की अच्छे अंक आए सब प्रशंसा भी करते हैं प्रगति अच्छी हुई अच्छा प्रवेश मिल गया लेकिन फिर भी अगले वर्ष पढ़ाई करने में आवश्यक नहीं कि वो कर ले क्योंकि दूसरे बाधक कारण हैं दूसरी आकर्षक है चीजें हैं खेलकूद है और है न पढ़ाई, प, पढ़ाई से पढ़ाई करने से लाभ तो हुआ लेकिन पढ़ाई करने में उसने कष्ट भी तो अनुभव किया श्रम हुआ संयम करना पड़ा अन्य चीजों को सुखों को छोड़ना हुआ वो चीजें भी तो काम करती है यहाँ पर ऐसा यहां पर भी तो ये कोई नियम नहीं होता कि हमने एक बार अनुभव कर लिया तो अब वो छूटना ही नहीं है बहुत प्रबल अनुभव हो तो नहीं छूटेगा लेकिन सामान्यता ऐसा नहीं होता है। हाँ। बिल्कुल है बिल्कुल है वो ही कारण है वो लिखा ही है स्पष्ट लिखा है कब तक ऐसा होता है जब तक वो संस्कार दग्धबीज नहीं हो जाते दगबीज हो गए अब अविप्लव विवेक ख्याति हुई नहीं तो विप्लव विवेख्याति है इसलिए प्राय पूछा जाता है जब कोई साधक कहता है कि भाई मेरे को ये स्थिति प्राप्त हुई है उसे प्रतीत होता है मेरे को वैराग्य की स्थिति हो गई है विवेक की स्थिति हो गई है ऊंची प्रतीति, तो प्राय पूछते हैं जो जानते हैं वो प्राय पूछते हैं कि भाई ये स्थिति कितनी देर बनी रहती है प्राप्त तो कर ली कितनी देर बनी रहती है किसी को केवल कुछ क्षण के लिए अनुभूति होती है एक दो मिनट के लिए किसी के कुछ घंटे भी रह जाती है किसी की कुछ दिनों तक बनी रहती है और लंबी भी रह सकती है और फिर ऊंचा नीचे होता ही रहता है ये तो कुछ स्वरूप शुद्ध होते हुए भी आत्मा इन प्रत्ययों से रहित है ये जो वृत्तियां हैं प्रत्यय हैं वो सब तरह के होते हैं अच्छे बुरे तो वो अपने आप में आत्मा इनसे रहित है ये जो सारे वृत्ति रूप में परिवर्तन हो रहे हैं चित्त में बुद्धि में इन सब से आत्मा रहित है इस रूप में शुद्ध होते हुए भी वो देखता तो है उनको जानता तो है वो तो पुष्प और स्फटिक मणि वाली बात है स्फटिकमणि अपने आप में शुद्ध है उन रंगों से रहित है लेकिन जो पुष्प जिस रंग का पास में आता है वैसा वो रंग आ जाता है ऐसे नहीं नहीं ऐसा नहीं शुद्धों पर प्रत्यय अनुपक्ष शुद्ध होते हुए भी, भी प्रत्यय को देखता है जिस समय प्रत्यय को देख रहा है उस समय भी वो अपने आप में तो शुद्धि है आपकी दृष्टि से तो कथन बनेगा कि जब शुद्ध होता है तो नहीं देखता है और अशुद्ध होता है तो प्रत्ययों को देखने लगता है शुद्ध और अशुद्ध का प्रत्यय को देखने न देखने के साथ में संबंध जोड़ेंगे ना कि शुद्ध होते हुए प्रत्यय को देखता है और अशुद्ध होते हुए अशुद्ध होते हुए क्या बनेगा फिर प्रत्यय को नहीं देखेगा अशुद्ध होते हुए प्रत्यय को देख रहे हैं और शुद्ध होते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले आपका तात्पर्य तब स्पष्ट होगा तब ठीक तरह से कुछ बताया जा सकेगा आप क्या कहना चाहते हैं अशुद्ध होते हुए प्रत्यय को देखता है तो शुद्ध होते हुए क्या होगा शुद्ध होते हुए भी देखता है शुद्ध होते हुए भी देखता है तो इसमें क्या कहने की बात है अशुद्ध हो नहीं ये तो आपने कल्पित आप पहले तो स्थापित कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि अशुद्ध होते हुए कैसे देखेगा उल्टा प्रश्न कर रहे हो नहीं नहीं वहां है कि जो ये जो परिवर्तन होते हैं अगर अशुद्ध होता तब तो देखता तब तो कोई बात ही नहीं थी अशुद्ध होते हुए स्वयं परिवर्तनशील होते हुए अगर इन सबको देख रहा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी कहने की जरूरत ही नहीं थी ये अपने आप में शुद्ध अपरिवर्तनशील होते हुए भी इन प्रत्यो को देखता रहता है वृत्ति स्वरूप होता रहता है उसका इस तरह से कहना चाहते हैं अगर ये अशुद्ध होता तो अशुद्ध है नहीं उस तरह नहीं कहना चाह रहे अगर अशुद्ध होता और फिर परिवर्तित होता वृत्तियों से युक्त तो होता प्रत्यानुपय होता तब तो कुछ बात ही नहीं थी अशुद्ध होते हुए भी ये कहना चाह रहा हूं ठीक है जैसे कि मैं एक थोड़ा सा उस तरह का जो मेरे को भी सूझ रहा है एक उदाहरण देता हूं हम जलते हैं ठंडे से या गरम से किससे करते हैं? जलते हैं बोलिए जलते तो गर्म से ही है ना जलते तो गर्म से ही है और जलने पे क्या हो जाता है चमड़ी काली सी हो जाती है हमारा शरीर जल जाए चमड़ी की दृष्टि से चमड़ी काली हो जाएगी दर्द होने लगेगा ऐसा होता है ना थोड़ा झुलस जाता है तो तो गर्म से जलते हैं आपने ठंडक से भी जलते हुए देखा है सुना है सर्दी के दिनों में जब जा ज्यादा ठंड होती है बर्फ पड़ती है उन जगहों में जिनकी आदत नहीं होती है और जो अंग खुला रह जाता है आपने चेहरे पे काली काली पपड़ियां देखी है कहीं के एकदम जल से जाते हैं काला पड़ जाता है चेहरा तो गर्म से हीट बर्न भी होता है और कोल्ड बर्न भी होता है तो अब मैं इस वाक्य को बोलू कि बर्फ ठंडा होते हुए भी जला देता है तो क्या बर्फ कभी गर्म भी होता है जो जला देता है ऐसा कहेंगे नहीं बर्फ तो हमेशा ठंडा ही होता है हाँ गर्म होते हुए जलाता है वो तो सामान्य है हो सकता है यदि बर्फ गर्म होता पानी गर्म होता तब तो जला देता है वो ठंडा होते हुए भी जला देता है जलाने का मतलब है कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। वो गर्मी के कारण से कोशिकाएं मर जाती हैं। ये ठंडक के कारण से कोशिकाएं मर जाती है उसको भी बर नहीं कहा जाता है चिकित्सा की भाषा में वो ठंडा होते हुए भी जला देता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बर्फ बर्फ के लिए कह रहा हूं ठंडक में भी जलता है गर्म में भी जलता है तो ठंडक में जलना एक आश्चर्य की बात है उस तरह से कथन है ये शुद्ध होते हुए भी ये प्रत्येक को देखता है अपने आप सूत्र 27, हाँ नहीं हो सकती है लेकिन वैसी प्रज्ञा हो जाती है उसको बोध हो जाता है अभी छुट्टी नहीं है ये बुद्धि चरितार्थ हो जाती है चरितार्थ हो जाती है यानी भोग अपवर्ग को दिला देती है इसका मतलब यह हुआ भोग पूरे हो गए और अपवर्ग के लिए जो कुछ किया जाना था वो सब हो चुका है अब बस जैसी मृत्यु होगी मुक्ति में चला जाएगा लेकिन जीवन तो चल रहा है यह ध्यान रखना ही है जो अंतर कर ही रहे हैं वो केवली पुरुष होता है और जब नितांत मुक्त होता है तब भी केवली और पुरुष कहलाता है वो कुशल कहलाता है तो ये दो भेद तो करना पड़ेगा बिल्कुल अंतिम स्थिति है तो कह देते हैं बस तो हो गया काम जबकि बाकी है अभी उसी तात्पर्य से लेना होगा जीवित अवस्था है ये जीवित अवस्था है जीवित अवस्था में ये गुण शिखर से च्युत नहीं होंगे लेकिन च्युत जैसी स्थिति में पहुंच गए कि अब बस अब गिरेंगे तो लुढ़कते चले जायेंगे प्रलय में हो जाएंगे ठीक क्या तो आगे देखते हैं तो 28वां सूत्र प्रारंभ किया था कल योगांगा अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याांगों तो के अनुष्ठान से एक तो अशुद्धि का क्षय होता है मलिनता हटती है वो मलिनता विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं साधना के लिए मलिनता कुसंस्कार हैं, उसका अज्ञान है उसका, उसका कर्माशय है ये हैं, इंद्रियों की क्षमता कम होना है शरीर में शारीरिक मलिनता है ये सब चीजें आएंगी मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी जो मलिनताए गंदगीया रहती हैं, जो कि बाधा खड़ी करती हैं हमारे तो योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है सभी से सभी रूप से कुछ कुछ से अधिक होता है किसी से कुछ होता है वो आगे आगे और बताएंगे पीछे भी बताया लेकिन सामान्य रूप से योगांगों के अनुष्ठान से उस अशुद्धि का क्षय होता है जो मुक्ति में बाधा है हमारे लिए वो अशुद्धि शोधन की प्रक्रिया होती है नयापन होता है जैसे कि पुराने यंत्र को हम फिर से ठीक करवाते हैं उसकी देखभाल करते हैं सर्विस होती है उसकी एक नया हो जाता है अच्छा होता है ऐसे ही हमारा शरीर है मन है जो भी गंदगी और बाधाएं हैं उसको यह दूर करता है एक बात अशुद्धि का क्षय होता है और दूसरा ज्ञान की दीप्ति होती है ज्ञान प्रकाशित होने लगता है ज्ञान व्यवहार में आने लगता है वास्तव में अनुभव अनुभूति के स्तर पर योगांगों के अनुष्ठान से वो होने लगता है ज्ञान की प्राप्ति भी होती है वो दीप्त भी होता है दीप्त का मतलब है जीवन में आने लगता है अनुभूति में आने लग जाता है वो और वो कहां तक होती है विवेक ख्याति पर्यंत होती है क्योंकि तो विवेक ख्याति इसमें अंतिम ज्ञान हो गया सत्यपुरुष अन्यता ख्या और उसके बाद में तत्काल बाद में फिर परवैराग्य है और परवैराग्य जुड़ा हुआ ईश्वर की कृपा है ईश्वर अपना आनंद ज्ञान दे देता है और आगे की प्रक्रिया चाल आगे आगे होती है विवेक ख्याति पर्यत अविप्लव विवेक तक ये चलता रहता है तो उसका कुछ भाष्य हमने देखा था और आगे भी देखते हैं योगांगों से योगी को हमेशा लाभ ही लाभ होता जाता है जितना जितना वो योगांगों का अनुष्ठान करता है वो लाभ होता जाता है योगे न योग ज्ञातव्यो योगो योगात प्रवर्तते योग से योग को जाना जाता है और योग योग से प्रवृत्त होता है श्लोक व्यासभाष्य का भाष्य में भी महर्षि दयानंद एक जगह पे लिखते हैं यजुर्वेद के उन्नीसवें अध्याय का नब्बेवा मंत्र उन्नीसवें अध्याय का नब्बेवा मंत्र उसके भावार्थ में लिखते हैं जैसे विदुषी माता पिता जैसे विदुषी माता विद्या और अच्छी शिक्षा से अपने संतानों को बढ़ाती है जैसे विदुषी माता पढ़ी लिखी माता विद्या और अच्छी शिक्षा से विद्या तो ज्ञान हो गया सुशिक्षा उसको निर्देशन अनुशासन ऐसा करो ऐसा नहीं करो शिक्षा उचित है अनुचित है ये दोनों चीजें विद्या और सुशिक्षा से अपनी संतानों को बढ़ाती है ये तो उदाहरण दिया दृष्टान दिया वैसे अनुष्ठान किए हुए योग के अंग अनुष्ठान किए हुए योग के अंग योगियों को बढ़ाते हैं तो योगांग का अनुष्ठान ऐसे है जैसे बच्चे के लिए माता विदुषी माता समझदार माता नासमझ माता तो अपनी संतान से के प्रति प्रेम रखते हुए भी उसके लिए गलत कर सकती है गलत निर्णय ले सकती है उसकी प्रगति में बाधक बन सकती है लेकिन विदुषी माता अपनी संतान के लिए बाधक कभी नहीं बनेगी हितकारी नहीं बनेगी ऐसे ही योगांगों का अनुष्ठान योगी को बढ़ाता ही है कैसे बढ़ाता है एक तो अशुद्धि का क्षय करता है और एक ज्ञान की तिप्टी होती है तो जब जब हमें यह लगता है कि अभी अशुद्धि बाकी है अभी ज्ञान की दीप्ति नहीं हुई ज्ञान की पूरी प्राप्ति नहीं हुई तो क्या करें तो नए को तो कह देते हैं अभी ठीक है आप ऐसे ऐसे योग अंगों का पालन कीजिए लेकिन पुराने भी इसको पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए योगाभ्यास करते हुए ये नियम का पालन भी कर रहे हैं आसन प्राणायाम ध्यान ये सब कर रहे हैं लेकिन ये तो हुआ नहीं बहुत समय कर लिया मैंने लगता है कि काफी कर ही लिया हमने तो इतने साल हो गए लेकिन अभी भी हुआ नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है अभी योगांगों का और अनुष्ठान करना है और लंबे समय तक करना है और गंभीरता से करना है वहां कही कहीं ना कम कहीं कमी है नहीं तो अशुद्धि तो क्षीण हो ही जाएगी और विवेक ख्याति की प्राप्ति हो ही जाएगी अवश्य प्राप्ति होगी नहीं हो रही है अभी हमारे में कमी है बस हमारे को करते रहना है इसलिए बहुत बार यही उत्तर दिया जाता है लगे रहो करते रहो बोले जी कुछ हो नहीं रहा कुछ यूं ही स्थिरता सी आ गई कुछ ऐसा लग रहा है प्रगति नहीं हो रही है जैसे जाम से हो गए हैं कुछ सूझ नहीं रहा है लगे रहो करते रहो बस यही करते रहो क्योंकि और क्या उपाय है यही उपाय है एक समय ऐसा आएगा लगेगा कि जैसे सारा बादल सारे बादल छट गए सारी गंदगी हट गई एकदम से लगेगा उससे पहले तक क्यों लगेगा कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है और पता नहीं कितना कचरा है और हट ही नहीं रहा है हट ही नहीं रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है लेकिन कचरा हटाते हटाते एक फिर तो जमीन आ जाएगी ना कभी तो फर्श आ जाएगा एक तो तब लगेगा हाँ ये चीज आ गई अब आ गई मिट्टी हटाते हटाते हटाते इतनी मिट्टी हटाई इतनी मिट्टी हटाई पानी ही नहीं आ रहा है पानी ही नहीं आ रहा है बोला नहीं हटाते जाओ और हटाओ और हटाओ फिर पानी आ जाएगा आखिरी समय में एकदम से पानी आ जाएगा ऐसा ही यहां पर है वो करते रहना होता है करते रहना होता है तो इसी विषय में युगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का क्षय और ज्ञान की प्राप्ति उसके लिए आगे कुछ और वर्णन कर रहे हैं यथा यथाच साधना अनुष्ठीयते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपत्यते। जैसे जैसे यथा यथा मतलब जैसे जैसे, जैसे जितना जितना साधनों का अनुष्ठान किया जाता है साधनों साधन यानी तो योगांगन तथा तथा तनुत्तम अशुद्धि आपत्त थे अशुद्धि वैसे वैसे उतनी उतनी कमजोर पड़ती जाती है अब जैसे जैसे और वैसे वैसे ये एक अनुपात है इसमें जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे अशुद्धि कम होती चली जाएगी तो अगर कम अभी बाकी है तो इसका यही मतलब है कि इसको और, और किया जाए तो और, और कम होती जाएगी और कम करनी है तो और इधर अनुष्ठान बढ़ाते चले जाएंगे इतना जितना इधर करेंगे उतना उधर उतनी क्षीणता आएगी अशुद्धि की अशुद्धि का क्षय होगा आगे और यथा यथा से थे अशुद्धि और जैसे जैसे अशुद्धि क्षीण होती है तथा तथा क्षय क्रमानुरोधी क्षय के क्रम का अनुसरण करने वाला जितनी जितनी अशुद्धि क्षीण होती जाती है उतना उतना जानस्यापी विवर्धते जान की दीप्ति बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है वही जान और प्रकाशित होने लगता है जो अभी हमने जाना है वही चीज और स्पष्ट और स्पष्ट और साफ और साफ होती चली जाती पहले भी जाना था यहां जान लिया है लेकिन जब और देखा तो हाँ ये तो और साफ हो गई ये तो और स्पष्ट हो गई ये तो और स्पष्ट हो गई जैसे स्पष्ट होती जाती है होती जाती है होती जाती है बड़े बड़े यंत्रों से दूर से कोई तारा दिख रहा है और दूरदर्शी यंत्र से फिर और अच्छा लगा है तो और साफ हो गया दिखता तो अभी भी रहा है और वो वो नहीं हो दूरदर्शी यंत्र तो लगेगा कि देख लिया मैंने जान लिया लेकिन और देखेंगे हाँ ये तो और साफ हो गया ये तो चीज और स्पष्ट हो गई उसकी शक्ति बढ़ाते जाएंगे वो और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होती चली जाती है ऐसे ही यहां पर भी होती विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती आ विवेक ख्या ये जो ज्ञान की वृत्ति है ये कब तक चलती है कब किस प्रकर्ष तक किस ऊंचाई तक जाती है तो कहा अविवेक ख्या पर्यंत ये चलती है और ये विवेक क्या है तो उसको आगे खोल दिया इन्होंने आ गुण पुरुष स्वरूप इत्यर्थः गुण और पुरुष के स्वरूप के ज्ञान पर्यंत गुण का मतलब प्रकृति मूल प्रकृति और मूल प्रकृति से बने हुए पदार्थ भी वो सब गृहित होंगे इसमें वहां पर सत्व और पुरुष कहा गया था यहाँ गुण और पुरुष कह दिया सत्व तो मन चित्त है वो कार्य द्रव्य है और गुण कारण द्रव्य तो उसका भी ज्ञान होता है तो प्रकृति और पुरुष का विवेक प्रकृति और पुरुष के ज्ञान तक ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आगे योगांग अशुद्धेर वियोग कारणम यथा परशु क्षेत्र योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का कौन सा कारण बनता है तो वो कहा वियोग का कारण वियोग कारण बनता है कारण तरह तरह के होते हैं अभी आगे बताएंगे नौ प्रकार के कारण बताएंगे तो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के लिए कौन सा कारण बनता है अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है और किस तरह से यथा परशु क्षेत्र से जैसे कुल्हाड़ी किसी काटने वाली चीज का कारण बनती है वियोग का कारण बनती है कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं लकड़ी का टुकड़ा अलग हो गया तो कुल्हाड़ी उस लकड़ी के टुकड़े का कौन सा कारण बनती है तो वियोग का कारण बनती है जोड़ने का कारण बन सकता है जैसे गोंद आदि लगाते हैं तो जोड़ने का कारण बनता है ये वियोग का कारण बनती है अशुद्धि का योगांग इससे चोट पड़ती है उसको और वो हटता जाता है कटता जाता है विवेक ख्या प्राप्ति कारणम और योगांगों का अनुष्ठान विवेक प्राप्ति का विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है <Venus com Claro ale> अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है दोनों का कारण बनता है योगांग अनुष्ठान किस तरह से तो उसके लिए उदाहरण दिया यथा धर्म सुखस्य जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण बनता है धर्म से सुख छूटता नहीं है दूर नहीं होता है प्राप्ति का कारण है धर्म सुख की प्राप्ति में कारण है ऐसे ही योग अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है बाकी लिखा है नान्यथा कारणम नान्यथा कारणम नान्य इसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं एक अर्थ तो ये करते हैं कि विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण ये योगांग अनुष्ठान है जैसे धर्म सुख का नान्यथा का मतलब है अपरिहार्य और कोई उपाय नहीं है और किसी तरह से नहीं हो सकता ऐसा नान्यथा कारणम, और किसी तरह का कोई कारण वहां नहीं है बस ये एक ही अकेला उपाय है अपरिहार्य उपाय है कि, कि इसी उपाय से ऐसा हो सकता है जैसे धर्म सुख का नान्यथा कारण है अवश्य कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता एक ही कारण है एक तो यह हुआ अर्थ इसी तरह से वियोग का कारण योगांगों का अनुष्ठान ही वियोग का कारण है और कोई कारण नहीं बनेगा इसमें वियोग अशुद्धि के वियोग में योगांगों का अनुष्ठान होगा उसके अंदर नान्यथा कारण एक तो व्याख्या ऐसे की जाती है दूसरी व्याख्या क्या करते हैं यथा धर्मम धर्म, धर्म सुख या अल्प विराम ले लेते ले हैं ले या पूर्ण विराम ले लेते ले हैं ले जैसे धर्म सुख का कारण है ये वाक्य पूरा हो गया अब कह रहे हैं नान्यथा कारणम और कोई कारण नहीं होता है आगे नौ कारण गिनाए जा रहे हैं उन नौ कारणों में से बस ये दो ही कारण काम करते हैं बाकी के सात कारण यहां नहीं बनते सात की जगह आप आठ आठ कारण भी कह सकते हैं योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का वियोग कारण है तो आगे जो नौ कारण बताए हैं उसमें एक वियोग कारण भी बताया तो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के संदर्भ में मात्र वियोग का कारण बनता है बाकी आठ तरह से कारण नहीं बनता है वो नान्य था और कोई कारण नहीं बनता है दूसरे पक्ष में लेंगे योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति का भी कारण बनता है तो वह प्राप्ति का कारण बनता है तो आगे जो नौ कारण बताए हैं उसमें एक कारण प्राप्ति का कारण तो भी लिखा है तो बाकी के आठ कारण नहीं है वो योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्रति प्राप्ति का कारण है और किसी का और कोई कारण नहीं है बाकी आठ उसके वियोग का कारण नहीं है योगांगों का अनुष्ठान विवेक के वियोग का कारण नहीं है विवेक ख्याति की प्राप्ति का ही कारण है और कोई कारण नहीं है ऐसे योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के क्षय में अशुद्धि के प्रति वियोग का कारण है अशुद्धि के की प्राप्ति का कारण नहीं है वो नान्यथा कारणम, और किसी ढंग से कारण नहीं है बस वियोग कारण है अशुद्धि के प्रति और विवेक ख्याति के प्रति प्राप्ति का कारण है नान्यता कारण और कोई कारण नहीं है ये दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है तो जब ये कारण बताए तो वो प्रसंग प्रसंगवशात इन्होंने ये व्याख्या की है कति चैतानी कारणी शास्त्रे भवन शास्त्र में कितने प्रकार के कारण बताए गए हैं तो बोले नवइव इत्याह तथ्य था नौ प्रकार से कारण माने जाते हैं उसके लिए एक श्लोक दिया है फिर उसकी इन्होंने दृष्टान्त दाष्टान देते हुए उदाहरण सहित व्याख्या किया श्लोक है।, है उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय प्राप्त वियोग अन्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम ये कारण नवधा नौ प्रकार के कारण बताए कि एक एक शब्द जो बोले उनका एक एक करके व्याख्या करेंगे तो पहला है उत्पत्ति कारण शब्द को उसके साथ जोड़ लेंगे उत्पत्ति का कारण तो बोले तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवती विज्ञानस्य विज्ञान का ज्ञान का इसकी उत्पत्ति का कारण कौन होता है मन होता है मन नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ध्यान देने की बात है कि यहां ज्ञान की अभिव्यक्ति का कारण मन को नहीं का उत्पत्ति का कारण होता का है ज्ञान की अभिव्यक्ति और ज्ञान की उत्पत्ति दो अलग अलग बातें हैं। इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम् वहां भी उत्पन्न होना है ज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि तो कई बार कुछ सिद्धांतों को लेकर के व्यक्ति इस तरह की चर्चा करने लगते हैं कि कोई भी गुण आता है तो नैमित्तिक गुण कहलाता है ठीक है कोई गुण किसी का अपना है तो वो स्वाभाविक कहलाता है और दूसरे से आया है तो वो नैमित्तिक गुण कहलाता है तो स्वाभाविक गुण उसका अपना होता है वो निमित्त से आने की कोई बात नहीं है और जो नैमित्तिक गुण होता है वो दूसरे से आता है और नैमित्तिक गुण दूसरे से आता है तो जब आया है तो वो आने से पहले कहीं ना कहीं होगा उससे पहले कहीं कही ना कहीं होगा वो जहां से आया है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती नहीं है जैसे कि पानी हमने गर्म किया तो उष्णता उसका नैमित्तिक गुण हो गया दूसरे निमित्त से आया कहां से आया अग्नि से आया तो अग्नि में उष्णता थी तभी तो वहां पर आया उष्ण गुण अगर अग्नि उष्ण नहीं होती तो कैसे आता तो निमित्त नैमित्तिक गुण कैसे आया दूसरे से चल के आता है जैसे जीवात्मा परमात्मा का आनंद अनुभव करता है तो ये नैमित्तिक गुण हो गया आत्मा का निमित्त से आता है अर्थात वहां था तभी तो आया तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा का नैमित्तिक गुण है अभाविक हो तो कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति हो गई प्रकट हो गया आया नहीं कहीं से प्रकट हो गया लेकिन नैमित्तिक गुण है ज्ञान आत्मा का नैमित्तिक अधिकांश ज्ञान कैसा है निमित्तिक है तो निमित्तिक है तो कहीं ना कहीं से आएगा कहां से आएगा कहां से आएगा बाहर से आएगा कहां से आएगा वो ज्ञान निमित्तिक तो जहां से आएगा वहां ज्ञान मानना पड़ेगा पहले जैसे अग्नि में उष्णता मानते थे ऐसे ज्ञान कहीं ना कहीं वस्तु में मानना होगा किसी पहाड़ को देख करके उसका ज्ञान हुआ तो पहाड़ का ज्ञान कहां माना जाएगा पहाड़ में माना जाएगा ना और यदि हम कहें कि नहीं पहाड़ में तो ज्ञान नहीं है वो तो जड़ वस्तु है उसमें कहां से ज्ञान आएगा तो फिर ये कहां से आ गया ज्ञान अगर बाहर से नहीं आया और फिर आत्मा को ज्ञान हो गया तो, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का दोष आ जाएगा अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है तो कहीं ना कहीं से आया तो कुछ लोग फिर ये मानने लगते हैं कि वहां पर हो मानना ही पड़ेगा अंदर तो है नहीं नैमित्तिक मान रहे हैं तो वहां भी ज्ञान मानना पड़ेगा और तो जड़ वस्तुओं में फिर ज्ञान मानने लगते हैं जिस जिस का ज्ञान हो रहा है वहां वहां से ज्ञान आ रहा है जैसे पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान होता है हमें तो पुस्तक में ज्ञान होता है ना नहीं होता है पुस्तक में ज्ञान होता है ना पुस्तक को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पुस्तक में ज्ञान होता है और पुस्तक तो जड़ है फिर उसमें ज्ञान कहां से रहेगा अब ये कथन विपरीत फंस जाते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं पुस्तक से ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ज्ञान मानेंगे तो फिर वो तो चेतन होनी चाहिए तो पहली बात तो यह अभाव से भाव की उत्पत्ति ये केवल द्रव्यों पर घटता है गुणों पर नहीं घटता है ज्ञान की उत्पत्ति कही गई मैं इस उत्पत्ति शब्द पर केंद्रित होना चाह रहा हूं नैमित्तिक है ज्ञान लेकिन ये ज्ञान बाहर से चल के अंदर आया है ऐसा नहीं निमित्त से उत्पन्न हुआ है इंद्रिया संकर्ष हुआ है अलग अलग विषयों से संपर्क हुआ है या मन में उ जैसे भी लेकिन यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है यह ध्यान रखना नैमितिक है उत्पन्न हुआ है और क्या वो दोष नहीं आता कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई गुण तो होते ही द्रव्य नहीं घटता है अभाव से शून्य से किसी द्रव्य की उत्पत्ति हो जाए ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो द्रव्य द्रव्यों तक उसको सीमित रखते तो उन्होंने कहा तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवती विज्ञानस्य से विज्ञान ज्ञान का मन कारण है कौन सा कारण है उत्पत्ति का कारण बताए आगे दूसरा है स्थिति कारण तो स्थिति कारणम मनस पुरुषार्थता मन की स्थिति का कारण क्या है यद्यपि ये, ये कारणों की चर्चा कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा आध्यात्मिक विषय यहां पर इन्होंने समेटा हुआ है मन क्यों स्थित है हमारे साथ में क्यों बना हुआ है क्यों नहीं प्रलय को चला जाता है जो पीछे कहा था गिरी शिखर तटा तट चित्त ग्राव के समान पर पत्थरों के समान कि ये चित्त क्यों जुड़ा हुआ है हमारे साथ में चला क्यों नहीं गया स्थिति क्यों बनी हुई है उसकी तो मनसा स्थिति कारण मन की स्थिति का कारण क्या है बोले पुरुषार्थ था पुरुष का आत्मा का प्रयोजन भोग और अपवर्ग वो है तो चित्त बना रहेगा स्थिति बनी रहेगी उसकी भोग को पूरा कर लेंगे टूट जाएगा चला जाएगा स्थिति नहीं रहेगी उसकी जब तक भोग अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती चित्त तो बना ही रहेगा शरीर आदि हमारे को मिलते रहेंगे तो मन की स्थिति का कारण कौन है पुरुषार्थ था मन की स्थिति का कारण है उसके लिए उदाहरण दिया आगे शरीर से आहार है जैसे आहार शरीर की स्थिति का कारण है आहार शरीर की उत्पत्ति का कारण नहीं कहते हैं स्पष्टता से कहें तो आहार शरीर की स्थिति का कारण है मान लो शरीर का भार भी उतना ही है हम जो खा पी रहे हैं अतिरिक्त खाएंगे तो ठीक है भार बढ़ जाएगा वो सब चीजें हैं जितना है शरीर उतना ही बना हुआ है तो शरीर चले स्थिति बनी रहे उसके लिए भी आहार चाहिए तो आहार शरीर की स्थिति का कारण है ऐसे ही मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता है और जब तक पुरुष का प्रयोजन पूरा नहीं होगा ये तो स्थिर बना रहेगा बना ही रहेगा आगे अभिव्यक्ति कारणम अभिव्यक्ति का कारण भी होता है ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन अभिव्यक्ति का कारण क्या है तो बोले अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोक रूप की अभिव्यक्ति का कारण आलोक यानी प्रकाश प्रकाश के होने पर रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है अभी अभिव्यक्ति कहां पर घटती है जहां वो गुण उस वस्तु में पहले से विद्यमान है प्रकाश हुआ तो हमें लोग कमरे की वस्तुएं दिखने लग गई तो रूप पहले से था और उसकी अभिव्यक्ति हो गई प्रकाश के होने पर तो प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति का कारण है उत्पत्ति का कारण नहीं है प्रकाश रूप की उत्पत्ति का कारण नहीं है अभिव्यक्ति का कारण है तो यथा रूपस से तथा रूपज्ञानम्, रूप का ज्ञान होना यह भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है रूप की अभिव्यक्ति एक वहां वस्तु में होती है एक हमारे अंदर होती है यदि हमें रूप का ज्ञान नहीं हो तो रूप की क्या अभिव्यक्ति होगी एक दृष्टि से कुछ भी नहीं जब हमें रूप का ज्ञान होता है तब है कि हाँ इसमें ये रूप है ये अभिव्यक्ति हो गई उसकी तो रूप का ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति में कारण है प्रकाश भी रूप की अभिव्यक्ति में कारण है दोनों अभिव्यक्ति का कारण है आगे विकार कारणम मनसो विषयांतरम विकार का कारण मन के विकार का कारण क्या है उन्होंने बिगड़ता क्यों है विकार का मतलब है उसमें बिगाड़ आना मन में हार कारणम मनसो विषयांतरम यही है न पंक्ति मनस विकार कारणम विषयांतरम विषयांतर होना भिन्न विषय में चले जाना ये मन के विकार का कारण है अब मन का विकार क्या होता है कि मन एकाग्र नहीं है चंचलता मन का विकार है चित्तवृत्ति निरोध करना है चंचलता मन का विकार है तो उसका कारण क्या है विषयांतर होना एक विषय से दूसरे विषय में जाना और विषयांतर के साथ साथ एक विशेषण लगा लेना चाहिए अनियंत्रित रूप से विषयांतर होना यह विषय फिर कोई दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया कोई नियंत्रण ही नहीं, नहीं है नियंत्रण पूर्वक जब हम विषयांतर करते हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं तो एक शब्द के बाद में दूसरे शब्द को पढ़ते हैं फिर तीसरे को पढ़ते हैं उसी पंक्ति को पढ़ते हैं क्रमशः विषयांतर तो यहां पर भी हो रहा है भिन्न भिन्न शब्द आ रहे हैं हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं दूसरे को देख रहे हैं तीसरे को देख रहे हैं एक चित्र देखा दूसरा चित्र देखा विषयांतर तो हो ही रहा है जैसे इंद्रिया एक चित्र को देख रही है तो दूसरे को देखा ये विषयांतर हो गया ऐसा नियंत्रित विषयांतर मन के विकार का कारण नहीं है या विषयांतर का तात्पर्य क्या अनियंत्रित रूप से तो जो ये प्रवृत्ति रहती है कभी ये बात कभी वो बात कभी वो बात इससे मन और बिगड़ता चला जाता है और बिगड़ता चला जाता है उसकी आदति वैसी बन जाती है और यही हमारी उपासना और एकाग्रता में बाधक बनती है क्योंकि हम नियंत्रित रूप से तो चला चला नहीं रहे मन को विषयांतर होता रहता है तो बिगड़ चुका है अब बिगड़ चुका है तो अब एकाग्र करने बैठते हैं तो आसान नहीं होता है कठिन होता है फिर समस्या आती है तो मन को विकार से बचाने के लिए उपाय क्या बनेगा इसका विपरीत बनेगा अनियंत्रित रूप से विषयांतर नहीं होना कभी भी कोई विषय आ गया कभी कुछ सोचने लगे कभी किसी व्यक्ति के लिए कभी किसी स्थान के लिए कभी किसी विषय के लिए कभी धन के लिए कभी नौकरी के लिए कभी इसके लिए कभी बच्चों के लिए ये जो अलग अलग चीजें सोचने लगती है अनियंत्रित रूप से चलता ही रहता है ये मन को बिगाड़ने का कारण है मन के विकार का कारण है तो मन को सुधारना है साधना है तो उसको नियंत्रित रूप से चलाने का वो सद जाएगा अपने आप घोड़ा कभी इधर मुंह मार रहा है कभी इधर मुंह मार रहा है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है बिगड़ जाएगा बिगड़ बिगड़ेल है वो घोड़ा और उसको सब जगह भेजेंगे लेकिन नियंत्रित रूप से भेजेंगे तो वो घोड़ा सदा हुआ है बिगड़ा हुआ नहीं है तो ऐसा ही मन के लिए तो मन के विकार का कारण विषयांतर होना है नियंत्रित रूप से विषय में जाएंगे तो वो विकार नहीं करेगा वैसा विषयांतरो न तो मन सो विकार कारण मन सो विषयांतर हो विकार कैसा तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं यथा अग्निपाक्य है जैसे अग्नि पकाने योग्य वस्तु के विकार का कारण होती है अग्नि से पकाते हैं तो उसका रंग है स्पर्श है स्वाद है गंध है ये सब बदल जाते हैं वस्तु के जैसे पकाते हैं पकाने से बदल जाते हैं ऐसे ही विषांतर होने से मन का भी सब कुछ बदलता चला जाता है ये विकार का कारण है वो तो उत्पत्ति कारण स्थिति कारण अभिव्यक्ति कारण और विकार कारण चार तरह के कारण बताए आगे देखिए प्रत्यय कारण ज्ञान का कारण तो प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान धुएं के ज्ञान से अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है तो इसमें धुएं का ज्ञान अग्नि के ज्ञान का कारण बन रहा है तो कौन सा कारण है बोले प्रत्यय कारण है ज्ञान का कारण बन रहा है अनुमान की प्रक्रिया में ये करते हैं तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बन रहा है तो इसको ये कह रहे हैं प्रत्यय कारण ये अगला कारण हुआ कहा प्राप्ति कारण प्राप्ति का कारण क्या है तो उसके लिए यही उदाहरण दे दिया जो हमारे यहां पर चल रहा है योगांगानुष्ठान विवेक ख्याते है। योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति का कारण है कौन सा कारण है प्राप्ति का कारण है जो कि ऊपर भी इन्होंने बताया था इस श्लोक से पहले भी प्राप्ति का कारण उसी को यहां उदाहरण में दे दिया तो योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है अगला कारण व्योग कारण तदेव अशुद्धे है वियोग कारण तदेव तदैव का मतलब है वो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है जैसा इन्होंने पहले बताया योगांग अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है और अशुद्धि के वियोग का कारण है दोनों काम साथ, साथ चलते हैं उसमें दोनों काम योगांग अनुष्ठान करता है आगे अन्यत्व कारणम उसको किसी वस्तु को भिन्न कर लेने में कारण बन है अन्यत्व दूसरी चीज बना देना यथा सुवर्ण का सुवर्ण से सुवर्ण का रहा जैसे सुनार सोने को अलग अलग आभूषणों में बदल देता है माला या कुंडल या जो भी है कड़ा ये सब जो बनाता है ये अन्यत्व में कारण बनता है उसको दूसरा बना दिया तो कुम्हार उसका अन्यत्व का कारण बन रहा है भिन्न बनाने में अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं ये तो स्थूल पदार्थों का उदाहरण दे दिया और एक हमारे मन का उदाहरण दे रहे हैं एवम एवं स्त्री प्रत्यय अविद्या मूढ़त्वे द्वेशो दुखत्वे राग सुखत्वे और तत्व ज्ञानम माथ्यस्थ एकमेव स्त्री प्रत्यय एक ही ज्ञान हो रहा है ये स्त्री है स्त्री पुरुष के लिए सोच सकती है कि ये एक पुरुष है एक ज्ञान हुआ अब देख तो सब उसी को रहे हैं एक ही को कि हाँ ये स्त्री है अथवा ये पुरुष है ये एक ही जान होते हुए भी अंतर आ रहा है वहां पर क्या अंतर आता है तो बोले एकम एवं स्त्री प्रत्यय से अविद्यामूत्व यदि उस व्यक्ति में अविद्या है तो वो ही स्त्री प्रत्यय उसमें मूढ़ता का कारण बनेगा जानकारी नहीं है अविद्या है मिथ्या ज्ञान है तो मूढ़ता का मूढ़ता का मतलब होता है कर्तव्य अकर्तव्य से रहित स्थिति कर्तव्य तो विमूढ़ हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ जानकारी नहीं है मूढ़ता रहेगी जान तो हो रहा है कि ये स्त्री है लेकिन अविद्या के कारण से मूढ़त्व उसके अंदर आया दूसरा द्वेषो दुखत्वे वो स्त्री प्रत्यय है या पुरुष प्रत्यय है कि ये पुरुष है और साथ में उसके द्वेष जुड़ गया है तो वो द्वेश उसके दुख का कारण बन जाएगा अब तो उसको वो दुख रूप दिखाई देने लगेगा या लगेगी उससे द्वेष है तो दुख रूप दिखाई देने उसके दुख में कारण बन जाएगा पुरुष या स्त्री कोई भी रागाह सुखत्व और यदि उसके प्रति राग है पुरुष हो चाहे स्त्री हो तो वो उसके सुख में सुख का कारण बन जाएगा उसको देखते ही सुख की प्रतीति होने लग जाएगी सुख का कारण बन जाएगा अच्छा प्रत्यय तो एक ही था जान तो एक ही था इस बात को हम और सब चीजों पर भी लगा सकते हैं स्त्री पुरुष तो एक उदाहरण हो गए लोक यू कहा जाता है कि वस्तु में सुख नहीं होता है या दुख नहीं होता है तो हमारी दृष्टि है कि हम उससे को सुखी उसको देख के सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं उसको प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं तो सुख दुख तो हमारे में उसमें नहीं है एक बात कही जाती है वो किस आधार पर होता है ऐसे वस्तु तो वो कि वही है एक ही व्यक्ति को देख करके कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है और कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है तो सुख और दुख उस व्यक्ति में कहा हो एक युक्ति दी जाती है यदि व्यक्ति में सुख और दुख होते तो सभी को सुख या दुख होना चाहिए था जैसे कि श्वेत वस्त्र है और उसको कोई भी देखेगा उसको सफेद ही दिखाई देगा वस्तु वैसी है लेकिन कोई किसी को वो अच्छा लग रहा है और किसी को बुरा लग रहा है कपड़ा किसी को पसंद आ रहा है वो कपड़ा किसी को वो पसंद नहीं आ रहा है तो पसंदगी नापसंदगी अच्छा या बुरा किसमें है व्यक्ति व्यक्ति के दृष्टि में है जैसा कह देते हैं जैसा चश्मा लगा रखा है वैसा देखते हैं तो यदि हमारे अंदर अविद्या है तो मूढ़ता का कारण बनेगी द्वेष है तो दुख का कारण बन जाएगा और राग है तो सुख का कारण बन जाएगा ये तीन चीजें चौथी और बताइए तत्व ज्ञानम अगर तत्व ज्ञान है हमारे को यथार्थ स्थिति का है तो मध्यस्थ स्थिति बनी रहेगी न मूर्ता होगी न दुख होगा न सुख होगा एक तटस्थ स्थिति में रहेगा तत्व ज्ञान अगर होगा तो वस्तु को देख करके उसको न सुख है न दुख है तटस्थ रूप से विद्यमान है यह चौथा बताए ये अन्यत्व का कारण बताया गया है एक ही वस्तु क्यों अलग अलग तरह से दिखाई दे रही है उसमें अन्यत्व का कारण क्या बन रहा है मानसिक रूप से तो ये कारण बताएं चार तरह की स्थितियां बताएं आगे धृति कारणम तो ये अंतिम कारण नवा कारण बताया जा रहा है धृति का कारण धृति का मतलब है उसको धारण करने का कारण धृति कारण में कहा शरीरम इंद्रियाणाम ये शरीर इंद्रियों की धृति का धारण करने का कारण है शरीर नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं रह सकती तो शरीरम इंद्रियाणाम धृति कारणम। शरीर इंद्रियों के धारण करने का कारण है आगे ता नीचा तस्या और वो इंद्रियां भी तस्य उस शरीर की धृति का कारण है अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो शरीर भी नहीं धारण किया जा सकता यानी ये दोनों परस्पर एक दूसरे के धृतिक कारण बन रहे हैं धृतिक कारण का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हैं महाभूतानी शरीराणाम पांच भूत हैं महाभूत हैं वो शरीर के धृति का कारण है धारण कर रहे हैं वो होते हैं तो ये शरीर धारण होता है महाभूतानी शरीर और तानी च परस्परम सर्वेशम और वे जो महाभूत है महाभूतानी वो महाभूत परस्पर एक दूसरे के भी ध्रृति का कारण बन रहे हैं जैसे सत्वर स्तंभ के विषय में कहा जाता है परस्पर उपग्रह करते हैं सहयोग करते हैं ऐसे ही महाभूत भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं एक दूसरे की धृति का कारण बनते तो तानी चे परम सर्वेशम आगे तैर्य यौन मानुष च के बाद में यौन शब्द लिखा हुआ है उसमें एक पाठ भेद मिलता है तैर्य यौन मानुष दैवतानी तीरियक यौनिया मनुष्य जो शरीर है मनुष्य और देवता ये तीन तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया ये परस्पर परस्परार्थत्वात एक दूसरे एक के प्रयोजन वाली होने से एक दूसरे के लिए सार्थक होती हैं सहयोगी होने से इत्तेवम ये भी एक दूसरे की धृति के कारण है अर्थात ये जो जितने प्राणी हैं ये परस्पर एक दूसरे को धारण करते हैं जो आजकल पर्यावरण की बात कही जाती है एक सब तरह के जीव जीवों की विविधता की बात की जाती है जैव विव, विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत तरह के जीव होने चाहिए पक्षी होने चाहिए वो लुप्त तो होते हैं तो उनको पर्यावरण वालों को दिक्कत लगती है कि क्यों लुप्त तो नहीं होने चाहिए उसको बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं अब सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है मर गए तो मर गए मेरे को क्या फर्क पड़ता है कोई प्रजाति लुप्त तो हो गई तो क्या फर्क पड़ता है कोई पौधा लुप्त तो हो गया तो क्या फर्क पड़ता है लेकिन जो जैव विविधता के पक्षधर होते हैं और उनको पता है कि पर, इनकी महत्ता पता है उसको बचाने का प्रयास करते हैं बहुत बहुत धन खर्च करके भी बचाते हैं बहुत पुरुषार्थ करके भी बचाते कारण तो है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम साक्षात या परंपरा से हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उससे हमारा हित जुड़ा हुआ है हमारे से उनका जुड़ा हुआ है उनसे हमारा जुड़ा हुआ है अभी नहीं पता लगता है तो आगे चल के लगेगा तो ये जो पर्यावरण वाली बात है कि हम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी वो संकेत यहां पर ये दृष्टि पहले से रही है उनको तो तैर्य ज्ञान मानुष देवता ऐसे ही तो ये धृति का कारण है एक दूसरे के धारण करने का कारण है क्योंकि एक दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिए धृती के कारण है इस प्रकार ये नौ तरह के कारण बताएं आगे तानी च यथासम्भव पदार्थांतरेष्वी योजनी ये जो नौ कारण है जितना जहां लगता है वो अन्य पदार्थों में भी लगानी चाहिए लगा सकते हैं घट सकते हैं यथा संभव इसलिए किया कि हर जगह पे हम कहने लगे इसके नौ कारण गिना करके बताइए वो संभव नहीं कहीं हो सकता है कहीं कितने कारण होंगे कहीं कोई कारण होगा कहीं कोई कारण होगा तो अन्य जगह भी लगा सकते हैं जहां जहां हम कारण की चर्चा करेंगे वहां वहां इन कारणों को नौ को लगा सकते हैं वहां जो जो संभव है वहां लगता चला जाएगा तो यथासम्भव हम पदार्थांतरेश योजना नहीं योगा द्विधैव कारणत्व लभते योगांगों का अनुष्ठान तो दो तरह से ही कारण बनता है तो अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण नौ में से ये दो ही तरह से कारण बनता है और किसी तरह का कारण नहीं बनता योगांग अनुष्ठान इन दो के प्रति ढां जहां और कोई चीजें लगती हैं वहां वहां दूसरों को घटा सकते हैं तो योगा अनुष्ठान अशुद्धिक्षय ज्ञान रीप्ति विवेक ख्या एक सार रूप में इन सबको बता दिया है। आगे तत्र तोगांगानी अवधारियंत उनतीसवें सूत्र की अवतरणी का है कि अब उन योगांगों का अवधारण किया जाता है निर्धारण किया जाता है कि वो योगांग हैं कौन कौन से क्योंकि अभी तक योगांगों के नाम नहीं बताए गए थे कह दिया योगांगों का अनुष्ठान से हैं कौन कौन से वो योगा के अनुष्ठान वो आगे बताया जा रहा है तो उनतीसवां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी तो इनके नाम गिना दिए इन्होंने समाधि तक समाधया बहुवचन में हो गया अष्टो ये आठ अंग हैं ये आठ अंग है बड़े प्रसिद्ध है अब इनके भी जो विवरण है एक एक करके वो आके बताएंगे तो ये आठ अंग में लिखा यथाक्रम एसाम अनुष्ठानम स्वरूपम च बक्ष्यामा अब इनका आठों का यथाक्रम जिस क्रम से यहाँ बताए गए हैं एक एक को लेते हुए इनका अनुष्ठान यानी इनका आचरण कैसे करें और स्वरूपम च इनका स्वरूप क्या है परिभाषा क्या है लक्षण क्या है इनका पहचाने कैसे इनको वो लक्षण तो अनुष्ठान और लक्षण उनको यथाक्रम आगे एक एक करके बताएंगे तो, तो पहले सबसे पहले यम है यम के बारे में अगले सूत्र में बताते हैं तत्र इस विषय में तीसवा सूत्र है अहिंसा सत्य, सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमा यम कौन से हैं तो पांच नाम बता दिए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सूत्रकार ने तो बस नाम बता दिए और इससे कह दिया कि ये यम होते हैं इनको यम के अंतर्गत लेंगे इनकी परिभाषा सूत्रकार ने नहीं की है इस सूत्र में यम बताए हैं अगले सूत्र में नियमों को बता देंगे लेकिन अहिंसा क्या है सत्य क्या है एक एक की परिभाषा लक्षण इन्होंने नहीं बताए इसका कारण है कि ये बहुत प्रसिद्ध थे जब शास्त्र लिखा गया ये तो प्रसिद्ध है इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है ब्यास जी ने उसको खोल करके बताया कि आखिर इनका स्वरूप क्या है स्पष्टता के लिए क्योंकि इन शब्दों को लेकर के बहुत सारी भ्रांति हो सकती है हम जानते हैं अहिंसा शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं लेकिन अहिंसा है क्या अहिंसा क्या है किसे अहिंसा कहते हैं बोले हिंसा ना करने को अहिंसा कहते है? हिंसा नहीं की तो अहिंसा हो गई हिंसा किसे कहते हैं हिंसा किसे कहते हैं पूछनाएगा ना हिंसा किसे कहते हैं बताइए मन वचन कर्म से शब्द से मन से शरीर से किसी को हानि ना हो हानि का मतलब परेशानी ना हो ठीक है परेशानी का मतलब दुख ना हो ठीक है अब पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है तो ये चोर की मन वचन कर्म से कुछ हानि कर रहा है नहीं पुलिस वाला परेशानी पैदा कर रहा है नहीं कर रहा है ना तो पुलिस वाला हिंसा कर रहा है मानना पड़ेगा न्यायाधीश ने दंड दे दिया मृत्यु दंड फांसी के फंदे पे लटका जल्लाद है वो लटका रहा है तो उससे जो चढ़ रहा है सूली पे फांसी पे, उसको उसका हित हो रहा है अहित हो रहा है अतित हो रहा है ना शरीर ही छूट गया घर वाले भी देखो कितने दुखी होंगे सब होंगे नौकरी छूट जाएगी सब जीवन ही चला जाएगा कितना हित हो रहा है परेशानी हो रही है दुख हो रहा है हिंसा कहलाई ना तो योगांगों का अनुष्ठान करना है ठीक है उसमें यमनियम भी आ गए वो भी योग के अंग हैं अब यमों के अंदर अहिंसा को भी बताया इन्होंने एक भाग है अहिंसा बाकी और भी हैं। ऐसे सबके लक्षण आखिर है क्या चीजें नहीं तो जैसा हम इनको समझेंगे वैसा ही तो आचरण करेंगे हमने ऐसा समझ रखा है वैसा ही करते हैं। शत्रु तो से युद्ध हो रहा है सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी है शत्रु ने हमारे पे आक्रमण कर दिया दूसरे देश वालों ने हमारी तो सेना वाले शस्त्र लेके खड़े हैं। उनको रोकेंगे मारेंगे या नहीं वो हमारी जनता को मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं छीन रहे हैं वस्तुएं। उसको मारेंगे या नहीं मारेंगे नहीं जी अहिंसा हो तब पालन करना है मेरे को तो, तो युद्ध करेंगे तो अहिंसा का पालन कैसे होगा अड़चन हो जाएगी ना व्यवहार में नहीं मेरे को तो योग का पालन करना है मेरे को तो धार्मिक बनना है मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं मैं तो मारी नहीं सकता हूं मरूंगा तो फिर हिंसा हो जाएगी योग का भंग हो जाएगा जीवन का लक्ष्य मेरा व्यर्थ हो जाएगा मैं तो मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयासरत हूं कितने बड़ी एकदम बात हो जाएगी कितना परिवर्तन आ जाएगा लक्षण परिभाषा हमने जो कर रखी है वो यदि ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर आता ही है हम उसी के अनुसार कार्य करने लग जाते तो इनका लक्षण बताना भी आवश्यक है वैशी ने लक्षणों को बताया उनको हम आगे देखेंगे यम और नियम दोनों का उन्होंने एक एक करके वर्णन किया है तो योग के प्रथम दो अंग उनमें भी यम पहला अंग और यम के फिर ये पांच भाग किए गए हैं इनको एक तरह से उपांग कह सकते हैं अंग का भी अंग है ये तो इनको यमों के अंतर्गत पांचों को लिया गया है आज का पाठित नहीं रखते हैं प्रणवतम ओ, ओ, ओ। संदर्भ ये ओम